tama uh -oh. uh -oh. in yeah. the ब्रह्म विद्या में क्रिया अनुप्रवेश नहीं है इसके विषय में ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति ब्रह्म विद्या के अनंतर उसका जो फल है मोक्ष इन दोनों के मध्य में और कोई क्रिया के लिए अंतराल नहीं रहता है तो ब्रह्म को जानने पर ब्रह्म ही हो जाता है तथा तदात्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मी तस्मा तत् सर्वत जब साधक अपने को जान लेता है अहम् ब्रह्मास्मी ऐसा तो उसी से ही तत् सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है तो ये सर्वात्म भाव नहीं हुआ तो उस आत्मज्ञान का संबंध नहीं हो सकता तो सर्वात्म भाव के साथ ही आत्मज्ञान का संबंध हो सकता है यदि आत्मज्ञान हुआ है तो सर्वात्मभाव जरूर हो यानी ये उसका लक्षण है सर्वात्म भाव के बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता बाकी ज्ञानी में कोई भी बाह्य लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है बाह्य लक्षण तो वैसा ही रहेगा व्यावहारिक रूप से या शारीरिक मानसिक प्रावृत्तिक जो भी रहेगा वो वैसा ही रहेगा किंतु सर्वात्म भाव एक विशेष हो जाता है तो इसके बीच में कोई कर्तव्य नहीं है इसको दिखाने के लिए वामदेव ऋषि का भी उदाहरण किया तद्धे तत्पश्चंद ऋषि वामदेव प्रतिपेदे सूर्यश्च वामदेव ऋषि गर्भ में रहते हुए ही ऐसा ज्ञान को प्राप्त किया एवं सर्वात्म भाव को प्राप्त किया उसके बाद वामदेव ऋषि का ये उद्गार है उन्होंने कहा कि मैं ही मनु बना हूं और मैं ही सूर्य बना हूं मैं ही ये सब कुछ बना हूं इस प्रकार सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है इसलिए ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भाव ओर मध्य कर्तव्या वारणाया उदाहरण ऐसे श्रुतियों का उदाहरण देना चाहिए जो ब्रह्म विद्या और उसके कर्तव्य उसके फल के बीच में कोई भी कर्तव्य अंदर नहीं ब्रह्म विद्या के बाद और कुछ करना हो ऐसा नहीं इसलिए ये भूत अवस्थ विषयक है और वस्तु तंत्र है स्वरूपतः सिद्ध है पूर्ण पूर्ण रूप से पहले से सिद्ध है ये सब होने से कोई कर्तव्य का वहां संश्लेष नहीं हो सकता इसके लिए एक और दृष्टांत दिया कि तिस्टन गायत्री इत्यादि में जो खड़ा है वही गा रहा है तो खड़े होने गाने में बीच में कोई अन्य क्रियांतर का निवारण करता है तो इस प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए और भी इसके लिए सुधि दे रहे हैं कि मोक्ष का जो प्रतिबंध अज्ञान है अज्ञान जब तक है तब तक मोक्ष नहीं अज्ञान की निवृत्ति होने मात्र से मोक्ष होता है इसके लिए और विश्तियां तम ही न पिता विद्या परंपारी ये प्रश्नोपनिषद में भारद्वाजादी छह ऋषि पिपलाद ऋषि के पास जाते हैं और प्रश्न करते हैं ब्रह्म विद्या के संबंध में अलग अलग प्रश्न करते हैं और अंत में प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद में ये उन्होंने प्रार्थना के रूप में समर्पण के रूप में गुरु को नमस्कार करते हुए कहा कि तुम ही न पिता आप ही वास्तव में हमारे पिता है पिता तो है अन्य पिता भी है लेकिन वास्तविक पिता आप ही हो तुम ही न पिता अस्माक पिता क्यों क्योंकि यो अस्माक अविद्या परम्पारंता है आपने हमें ये संसार रूप दुख से मुक्त कराया व अविद्या परंपरा अविद्या रूप ये जो संसार है अस्माक अविद्याम हमारे अंदर जो अविद्या थी उसको आपने पार कराया तो यही वास्तविक पिता है जैसे जनयिता भी एक पिता होता है इसी प्रकार जो विद्या दान देता है वो गुरु होता है वो भी पिता होते हैं वो इस प्रकार के पिता है तो वास्तविक पिता है बोला क्योंकि अविद्या के पार होने के बाद में आपकी हमेशा रक्षा हो जाती जो है जो जनिदा पिता है जन्म देने वाला पिता है वो तो केवल आपका शरीर की रक्षा कर सकते हैं थोड़ा बहुत मन की भी रक्षा करते हैं अध्ययन आदि करा के जो भी हो, लेकिन वास्तविक रक्षा उससे नहीं हो पाती वो तत्काल में रहता है और उसके बाद वो चले जाता है कि शरीर को संभालना इतना काम तो वहां से होता है शरीर की उत्पत्ति होता है ये इतना इतने के लिए भी हम पिता को बहुत बड़ा मानते हैं किंतु यहां आने पर ये संपूर्ण सागर को ही पार कराता है बाद में कभी भी आपको दुख ना हो और संपूर्ण सुरक्षा किसी भी तरह से भय ना हो ऐसे स्थिति को प्राप्त करता है इसलिए परम्पारं तारे अविद्या का जो उस पार है अविद्या का जो परम पार है वो परमात्म प्राप्ति है उसको आपने प्राप्त कराया माया मेदांतरण इस माया रूप संसार से आपने पार कराया तो इसीलिए आप हमारे लिए वास्तविक में पिता है तो पिता के नाम से भी आ, पांच पिताओं का नाम कहा है शास्त्रों में हा? जनईता उपनेता यद्या प्रयचति अन्नदादा भयत्रादा पंचेद पितर स्मृता ये पांच पिता कहे जाते च जो जन्म देता है वह पिता है जो जोश लोग में प्रसिद्ध है जनिता पिता जनयता च उपनेता जो उपनयन कराता है उपनयन कर नाम ये दूसरा जन्म होता है द्विजाति का दूसरा जन्म होता है उपनयन करना तो जो उपनयन कराता है आचार्य होते हैं वो भी पिता के समान ही होता है पिता ही है तो तुम ये जो जनिता जैसा पिता है तो लोग में तो केवल जनहिता को पिता मानते हैं क्योंकि जनहिता पिता जन्म देता है उसके बाद में पालन पोषण करता है और वो जीवन में सब कुछ होता है मानकर जनहिता पिता को बहुत बड़ा मानते हैं उनको आदर करते हैं जीवन भर उनको सेवा करते सब कुछ करते लेकिन बाकी भी पिता तो उपनेता उपनयन कराता है जो गुरु आचार्य होते वो भी पिता और यश्च विद्यां प्रयच्छ इस प्रकार ब्रह्म विद्या का प्रदान करता ब्रह्म विद्या जो देता है किसी भी प्रकार के विद्या दान करता है वो गुरु भी होता है उपनयन करने वाले ही विद्यावदान करें ऐसा नहीं होता है उपनयन के बाद में विद्यारंभ अन्यत्री हो सकता है और कई आचार्यों से आप विद्या सीखेंगे जैसे एक गुरु ने उपनयन कराया कुछ विद्या सिखाया बाद में आगे विद्या अन्य अन्य आचार्यों से भी सीखते जीवन भर सीखता रहता है तो जो भी विद्या का दान करता है वो भी पिता ही होता है पिता के समान ही होता है इसलिए जनता उपनैता यश्च विद्या प्रयत थी और अन्नदाता जो अन्न देता है अन्नदान करता है वो भी पिता ही होता है कि किसी से भी हम अन्न लेते हैं तो उनको भी इसी प्रकार आदर करना चाहिए अन्नदाता और भयत्रादा भय से जो मुक्त करता है वो भी पिता होता है यहां भी भय से मुक्त किया वो संसार जो भय से मुक्त करके अभय पद को प्राप्त किया तो इसी भी पिता तो किसी भी प्रकार से आप पिता ही है तो क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य आपने कराया श्रुदम ह्यव भगवदृशेर दिशोकमात्मि सोहम भगवत शोचा कम्मा भगवान चोकस्य पारंतारे छांदुकी में कहा आ, हमने ऐसा सुना है श्रुदम हि एव भगवदृशेभ्य आपके जैसे विद्वानों से हमने सुना है नारद ऋषि सनत कुमार जी के पास जाते हैं और सनत कुमार जी से ये प्रार्थना करते हैं ये वाक्य है ऐसे करके प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमें उपदेश दें कौन सा उपदेश देना है आत्मज्ञान के उपदेश दे क्योंकि हमने ये सुना है आपको कैसा मालूम हो गया कि आत्मज्ञान से शोक निवृत्त होता है तब बोलते हैं कि हमने ऐसा सुना था स्वाध्याय के काल में ऐसे सुना था भगवत दृश्यभ्या आपके सदृश जो विद्वान हैं उनसे सुने क्या तरह शोक मात्म विधि वाक्य सुने कि जो आत्मा को जानता है वही केवल शोक से पार होता है अन्य शोक से पार नहीं होते हाँ। ऐसा सुने थे इसीलिए अब मुझे समझ में आ गया कि सोहम भगवत सोचा भी मैं तो इतना सब कुछ किया हूं किंतु फिर भी मैं शोक से पार नहीं हुआ हूँ सोचा भी मुझे शोक है तो शोक है तो मुझे क्या करना चाहिए हे भगवह ये संबोधन है हे भगवह अब मैं शोक कर रहा हूं तो आपको फिर क्या करना चाहिए तमां भगवान शोक से पारंतार आप जो है मुझे ये शोक से पार कराइए यानी आत्मज्ञान के माध्यम से इस शोक से मुझे मुक्त करिए अभी शोक तो हो रहा है शोक से मुक्त होने के लिए करना पड़ेगा आत्मज्ञान को ही प्राप्त करना है इसे आप प्राप्त कराइए ऐसा कहा और उसके बाद में तस्मय मृदिता कषाया तमसपारम दर्श यदि भगवान सनत कुमार और ऐसे यो नारद के ये तस्मय मृदिता कषाया तो उन्होंने अपने सारे दोषों को शुद्ध किया था ये मृदिता कषाय अधिकारी हो गया क्योंकि कषाय रहने से कषाय मनो दोष कलंक होता है राग द्वेष द्वेश आदि ये रहने पर आप शास्त्र श्रवण करेंगे और शोक से पार हो जाएंगे आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे ये संभव नहीं है ये भाष्यकार छांदोगी उपनिषद में भी ये जो अंतिम में आया है सप्तम अध्याय के अंतिम में ये जो शुद्ध करने आहार अशुद्धो सत्वशुद्धि इत्यादि वाक्य आया वहां भी यही कहा कि ये शुद्धता का अर्थ सारे विषयों से जो आदि रहित विषय प्राप्ति है कि रागद्वेश के साथ रागद्वेशनिवेश आदि के साथ में यदि विषयों को कोई भी विषय को प्राप्त करेंगे वो अशुद्ध हो जाता है वो आहार है वो अशुद्ध है खाली भोजन करता है इतना ही नहीं भोजन करना तो शुद्ध होना ही चाहिए और भी जो विषय को प्राप्त करते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए नहीं तो नहीं हो पाता है नहीं तो शुद्धता नहीं आए क्योंकि आपने गलत विषय को देखा वो विषय भी अंदर जाके मन में बैठ जाता है फिर बाद में वो गलत रूप से आ जाएगा तो शुद्ध कैसे हो जाएगा वही तो बार बार आता है और राग से देश से किसी को सुना या कहा उससे भी मन में विचलन होता है और फिर स्पर्श किया उससे भी होता है ये जो जो करते हैं वो सारे ही दोष का कारण बनते हैं इसीलिए वो सब कषाय कही जाते पांच प्रकार के जो दोष है कठाए है और षड ऋगु जिसको कहते हैं वो भी कठाए है ऐसे कठाए है एक कठाए से मुक्त होना है से मुक्त होने के लिए क्या रास्ता है कि जैसा शास्त्र का विधान है इसी प्रकार जो निष्ठा से सा, जो साधना आदि करते हैं समर्पण भाव से करते हैं तो उससे कठाए निवृत्ति हो जाती है और भगवान ने जैसे गीता में उपदेश दिया इसी के अनुसार कर्मयोग का पालन करते हैं तो गृहस्थ आदियों के लिए कर्मयोग का पालन करना चाहिए तो कषाय मुक्ति हो जाती है और ब्रह्मचारी आदि है तो संध्यावंदन नित्य कर्म आदि को गुरु समर्पण से भगवत समर्पण से करते रहना चाहिए उससे कषाय की निवृत्ति हो जाती है इसलिए बीच बीच में टटोल करके देखना भी है कि कठाई निवृत्त हो रहा है अहंकार निवृत्त हो रहा है कि नहीं हो रहा और नहीं हो रहा है तो फिर कुछ कमी है फिर ठीक करना पड़ेगा आ, नहीं तो पता नहीं चलेगा ऐसे ऐसे कुछ करते भी देखना चाहिए तो उसी से तत्त अवस्था में अभी सन्यासी आदि है तो उनके लिए होगा जब नित्यकर्म आदि जो भी कहा और शवचादि जो भी नियम कहा जितने भी है तो उन जबा और तब श्रवण मनन आदि से उनको भी कटाई की निवृत्ति हो जाती है तत्त अवस्था में तत्तद निवृत्ति हो जाती है और जिस अवस्था में जो कटाई निवृत्ति के लिए कर्म कहा गया है उसी को करने से होगा अन्य को करने से नहीं होगा अन्य को करने से ग्रोह की कटाई बन जाए ऐसा इसलिए बहुत कठिन है किंतु तो अभी ये लक्षण से ये पता चलता है कि नारद रिटी सारे अध्ययन तो ऋग्वेदम भगवो अध्ययन यजुर्वेदम तो सामवेदम अदर्वांगीरथम शिक्षा कल्पम व्याकरणम संतोष ज्योतिषम वाघोवाक्यम वेदानम वेदम क्या क्या बताया उन्होंने सब कुछ बताया सारा कुछ मैं अध्ययन कर रहा हूँ फिर भी सब कुछ जानता हूँ मंत्र भी देवासमी न आत्मा भी दीदी अतः भगवत सोचा की मित्र बहुत सारे मंदिर तो याद कर लिया सब कुछ रट लिया सब कुछ हो गया किंतु तो कुल मिला के मंत्रविदेवासमी न आत्मा भी मंत्र जानने वाला वो किंतु तो आत्मा को नहीं जानता इसलिए शोक मेरा निवृत्त नहीं हुआ ऐसा करता इसीलिए ये इतना उन्होंने अपने आप कह दिया ना मान लिया ऐसे में उनका अंदर कड़ंग नहीं है ये शरद कुमार जी ने देखा तो मृदित कठाया अच्छा आया तो मृदित कठाए हो गया नहीं अधिकारी हो गया साधना चतुष्ट तो तो संपन्न हो गया तब जो है तमसपारम दर्शि तब तम के पार के लिए उपदेश देता है तब तक तमस से पार होने के लिए यानी अज्ञान से पार होने के लिए उपदेश देगा तो काम नहीं करता वो ऊषर देश में हमने वो क्या बोलते हो उखड़ भूमि में उखड़ भूमि में डाला हुआ बीज जैसा हो है बीज डाल दिया कोई काम नहीं कर रहे क्योंकि उसके लिए वहां जगह नहीं है वो उबलने के लिए ना वो सही खेत हो खेत साफ सुथरा हो और उसमें खाद वगैरह अच्छा पड़ा हो और वर्षा से छिंजन भी हुआ हो सब कुछ है तो बीज डाला तो तुरंत उग जाता है बाकी बीज डालो उसको कुछ भी करो नहीं उगता है वो सड़क खराब हो जाता है अब कभी कभी उसका उल्टा भी असर आ जाता है ऐसा भी होता है इसीलिए ये तमसा पारम दर्श यदि कहा नमसे पार दिखाने के लिए ये पहले का ये शुद्धि तो चाहिए मृदा का सहाय होना चाहिए तब होने के बाद में उन्होंने दिखाया तब तो वो बाद में जाकर के प्राप्त कर लिया ये न अन्य पश्यती न अन्य श्रृणोती न अन्य विजानाती तत्मा सदल यो वै भौम तुखम न अल्पे सुखमस्ती ऐसा करके बात उन्होंने प्राप्त कर लिया ऐसे जान लिया आपने हाँ। फिर आ, सब स सब सपुरस्ता इत्यादि कह आत्मा सारा आत्मा उत्तरत आत्मा दक्षिणत इत्यादि अनुभव कर दिया उन्होंने आत्मेद अहमेद् सर्व ऐसा अनुभव हो गया तो ये तब हुआ जब ये सब निवृत्त हो गया तो तमसा पारम समस्या भगवान सनस कुमार हमारा यहाँ श्रुति को कहने का क्या तात्पर्य है कि ये जो समस्त का पार दिखाना उसका अनुभव होने में बीच में कोई कर्म नहीं उसके पहले मृत्यु दर कषाय के लिए कर्म है इसलिए मृत्यु कर्षाए पहले हो गया उसके बाद में ये हो जाता है ऐसा ही होगा कुछ भी आपको राग द्वेज कुछ भी किसी विषय पर आ कुछ भी रहेगा तो वो उपदेश उतना काम नहीं करता कई लोग पूछते हैं कि वेदांत इतने सारे के बाद सुनने के बाद भी काम नहीं हो रहा है उसमें कुछ उपजा नहीं हो रहा है हाँ। सुन रहा है समझ रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन उपजा नहीं हो रहा है तो बोलते हैं लोग उपजा नहीं होने का और कोई कारण नहीं है कि वो अधिकारी तैयार नहीं है खेत तैयार नहीं है और बीज तो डाल दिया है बीज पड़ा है वहां कुछ उपजा नहीं हो रहा है सही ढंग से सिंचन बंचन नहीं हो रहा है तो वो कैसे होगा वो अंदर गया हुआ है संस्कार रूप से रहेगा कभी न कभी काम आएगा जब सब कुछ तैयार होगा तब काम आएगा जैसे खेत में बीज पड़ा रहता है और सब कुछ होने के बाद तैयार हो जाता है इसीलिए जितना हो ना हो तो बीज डालते रहना ठीक है अब थोड़ा थोड़ा सुनते रहिए सुनते रहिये अभी हुआ नहीं, नहीं हुआ है तो कभी न कभी जब खेत तैयार होगा अपने आप उपजेगा और क्या कर सकते बाकी कोई पूरा तैयार करके करने में बहुत लंबा समय लगता है इसलिए होता है नहीं होता है तो हमने पहले भी कहा शुरू में भी यही चर्चा हुई थी नहीं होता है तो वो शास्त्र के लिए दोष नहीं देना और ना वो वक्ता के लिए दोष होता है जो सुना रहे वो ठीक नहीं है या शास्त्र ठीक नहीं है या आप जहां रह रहे वो ठीक नहीं है काल ठीक नहीं है देश ठीक नहीं है ये सब हम दूसरे के ऊपर डालते हैं या हम लोगों का जो जो साथी ठीक नहीं है आ, खाना ठीक नहीं है पीना ठीक नहीं है सब कुछ बोलेंगे क्यों नहीं हो रहा है ऐसा करके ऐसा कुछ भी नहीं है वो सब इससे मतलब नहीं रखता है केवल एक ही है आप ठीक नहीं है इसलिए नहीं हो रहा बाकी ठीक नहीं है ऐसा नहीं आप अपने को तैयार करो तो ये सब कुछ वहाँ धरा का दरा रह जाएगा आप जो है अपना फल करेंगे वो कुछ भी हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ा इसीलिए अपने को पहले ठीक करना मतलब अधिकारी के कमी से ही फल नहीं होता है अधिकारी तैयार होने पर फल हो जाता है और सही अधिकारी सही ढंग से आ गया तो सही फल तुरंत निकलेगा और नहीं है तो नहीं निकलेगा जैसे कोई दवाई है बहुत अच्छी दवाई किंतु दवाई किसको काम करेगा जो बीमार है उस दवाई के अनुकूल बीमार होना चाहिए यानी या जिस दवाई को कह रहे हैं वो दवाई ठीक करने वाली बीमारी हो ऐसी बीमार हो एक तो दूसरा वो बीमार व्यक्ति ये दवाई खाने के लिए पूरा तैयार भी होना चाहिए और कोई रास्ता नहीं ये दवाई खाएंगे इसी थी से ठीक हो जाएगा ये होना चाहिए उसको विश्वास भी होना चाहिए उसमें निष्ठा भी होनी चाहिए तो जब सब कुछ ठीक है तब वो दवाई देंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी नहीं तो नहीं नहीं तो बीमारी देने पर वो व्यक्त जाता है वो कुछ नहीं का, काम करेगा तो वो सही बीमार हो तब अभी ये है मृदु का घटा आए हो गया वो उसका ठीक है अभी बीमारी जो है बिल्कुल सही है वो क्या बीमार है वो शो का भी बोल दिया ना मैं बहुत बीमार हूँ मैं शो कर रहा हूँ बोल दिया तब जाके ये फल हो रहा है इसलिए देखिए दोनों का संबंध साफ साफ है इसमें कोई बीच में कोई युक्ति से नहीं बैठने वाली कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है तब होता है नहीं ठीक है तो नहीं होता और अन्य बीमारी के लिए अन्य दवाएं खा लिया तो नहीं हो आपको शरीर में कहीं पीड़ा हो रहे, है और कहीं पीड़ा हो रहे आप वेदांत सुन रहे ठीक हो जाएगा करके हो जाएगा क्या नहीं होता शरीर में पीड़ा हो रहा है तो दूसरी दवाई खानी पड़ेगी तब ठीक होगा ये दवाई वो ठीक नहीं करता ये वेदांत रूप दवाई केवल एक ही को ठीक करता है अज्ञान को ठीक करता है वो भी कब जब बाकी सब छोड़ करके अब इसमें आएगा आपको और कुछ इच्छाएं हैं तो इसका कोई काम नहीं आएगा धीरे धीरे जैसा बीज खराब होता है ऐसे होता है इस प्रकार हो जाएगा इसीलिए दोनों कर्म और क्या बोलते कर्म और विद्या में संबंध नहीं है और विद्या और विद्या फल के बीच में भी कर्म का प्रवेश नहीं हो सकता इस पर इस पर चर्चा कर रहे हैं विद्या और विद्या फल के बीच में कर्म का प्रवेश हो ऐसा भी संभव नहीं किसी प्रकार का नहीं होगा इतम आद्यातो मोक्ष निवृत्ति मात्र में फलम दर्शयती ये भाषिका का अभिप्राय पहले भी कहा था ना ब्रह्म दर्शन आत्मा सर्वात्म भाव और मध्य कर्तव्या वारणाया बोला कर्तव्य अंदर नहीं है इसी प्रकार कह रहे कि मोक्ष का प्रतिबंध केवल अज्ञान है वो अज्ञान की निवृत्ति मात्र में आत्मज्ञान की उपयोगी है और किसी में नहीं ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए किसी और में इसको उपयोग नहीं होगा आप यहां बैठकर के वेदांत पढ़ेंगे ध्यान करेंगे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी ऐसा भी नहीं होता है आप ठीक हो सकते हैं बाकी वो घर में सब ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा वो वो तो जो होगा होगा उसका अपना कर्म वल भोग करेगा और किसी को ठीक होने वाला नहीं आप ठीक हो सकते हैं आप ठीक होने के लिए आप तैयार हैं तब तो करो नहीं तो नहीं होगा इसीलिए देखो निवृत्ति मात्र में वह आत्मज्ञान से प्रेगा इतना मात्र ही करता है आत्मज्ञान और कोई काम हम इससे नहीं कर रहे हैं तो बाकी विभूतियां तो बाहर में अन्य कारण से होता है वो विभूतियों के लिए अगर करना पड़ेगा और कोई सिद्धि भी आपको प्राप्त नहीं होगी वेदांत से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी अब जबकि जो सिद्धियां है वो भी चले जाएगी कुछ नहीं होगा हाँ कई लोग सोचते हैं इसे वेदांत पढ़ने पर बहुत बड़ा ज्ञान है इससे बहुत सिद्धियां हो जाती होगी कुछ नहीं होता है वो है वो भी नष्ट हो जाएगा और वो बिल्कुल आप ऐसे हो जाएगा वो क्या बोलते हैं और कंगाल जैसा हो जाएगा कुछ नहीं रहेगा आपके हाथ बिल्कुल हाथ फैला के ऐसी सिद्धि हो जाएगा इसीलिए वो आत्मज्ञान का फल है केवल दो ही संबंध है अज्ञान निवृत्ति और आत्मज्ञान यही दोनों का संबंध है और अज्ञान निवृत्ति तो मोक्ष है अब कहाँ ये कर्म को घुसाएंगे कहीं नहीं होगा तो इसके लिए कहते हैं हमारे प्रमाण में हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं न्याय सूत्र के रजयिदा गौतम ऋषि ज्ञान की बात है तो ये वो आगे स्पष्ट करेंगे अभी भाष्यकार तो अपरो ज्ञान की बात ही कर रहे हैं भाष्यकार परोक्ष ज्ञान को लेके नहीं कर रहे क्यों क्योंकि परोक्ष ज्ञान तो सामान्य स्वाध्याय अध्यय दलियों में चला गया स्वाध्याय और अध्यय में चला गया उसके बारे में नहीं कर रहे यहाँ अभी देखिए इसके बीच में कुछ नहीं बोलता है ना तो ये अपरोक्ष ज्ञान ही ले रहे वो आगे आपको स्पष्ट होगा क्योंकि प्रभाकर तो प्रभागर के पास अप्रोक्ष परोक्ष दो ज्ञान नहीं है जो पूर्व पक्ष है हाँ आपने अच्छा प्रश्न किया पूर्व पक्ष के पास दो ज्ञान नहीं है पूर्व पक्ष तो एक ही मानता है जो साध्या अध्याय जिससे जिन ज्ञान होता है वही उसके पास ज्ञान है और वो ज्ञान में उपासना में भी भेद नहीं मान रहे ये सब उनके पास है और वो जैसा प्रश्न कर रहे वैसा है अभी उससे अलग करके यहाँ भाष्यकार कर रहे क्योंकि भाष्यकार की दृष्टि में जो भूधार्थ ज्ञान है जिसको सिद्ध वस्तु का ज्ञान है वो अपरोक्षी होता है वो तो निश्चय अपरोक्षी होता है परोक्ष नहीं हो सकता ये आगे स्पष्ट होगा अब वो क्यों अपरोक्ष है क्योंकि भूध वस्तु है अभी जैसा मैं मनुष्य हूं जानना या अपरोक्ष ज्ञान है वो पहले से ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है अब इसके बीच में और कुछ नहीं है और बाकी जो हुआ है आप केवल जानकारी के लिए स्वाध्याय के लिए किया है इतना ही मानते हैं अब स्वाध्याय के बाद में आपको फिर साधना सदन्न होना पड़ेगा साधना जलते संबन्न होगा तभी तो प्रथम सूत्र में उसके बारे में चर्चा की साधना जलते संबंध हो और उसके बाद में फिर आप अप के लिए अधिकारी हो तो जितनाशा उत्पन्न हो जितनाशा उत्पन्न हो होने के बाद आगे कार्य हो जाए लेकिन जो ज्ञान जिसको हम असली ज्ञान कहते हैं यह है क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्ञान जब हम कहेंगे ये ब्रह्माकार वृत्ति रूप से जो अनुभव हो रहा है उसी को कहना है वो परोक्ष रूप से नहीं है रूप से ही मानना पड़ेगा परोक्ष रूप से तो स्वाध्याय काल में हो जाता है उसको लेके नहीं कहा क्योंकि स्वाध्याय काल तो दोनों के लिए समान है ऐसा पहले कह दिया था स्वाध्याय काल समान है अब ये विशिष्ट अधिकारी के लिए कह रहे अब प्रभाकर जो है स्वाध्याय काल से जो, प्र, जो प्रयोजन उसको यहां भी जोड़ना चाहे वो तो उसी तरफ खड़ा है उधर से आगे आया ही नहीं है और भाष्यकार तो इसको अलग से पता इसलिए मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से होगा नहीं यदि होगा तो फिर तो कर्मकांड को भी होगा कर्मकांड और ज्ञान में ये सबका एक ही अधिकारी हो जाएगा उसको भी निवृत्ति हो जाएगा सा तो मान नहीं सकते किसी हालत में इसलिए मोक्ष प्रतिबंध अज्ञान की निवृत्ति तो अपरोक्ष से ही हो रहा है तो भाष्यकार यहां अप्रोक्ष ज्ञान को ही मन के बोल रहे हैं क्योंकि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के बारे में कह रहे हैं और स्वाध्याय से होने वाले परोक्ष ज्ञान मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति नहीं कर रहे वो तो यथावत उसके मिथ्या ज्ञान वैसा ही रहता वो तो करता है भरोस ज्ञान के आदमी में तो हम भी तो मानते हैं अब तब तो उसको कर्मा भी होगा जब वो विशिष्ट अधिकारी नहीं बना तो वो ब्रह्म सूत्र का अधिकारी नहीं बना मतलब प्रथम सूत्र में क्या कहा कि आपके जो अधिकारी हमारे अधिकारी अलग अलग कर दिया ना तो साधना संबंध होना ही चाहिए उसको फिर उसके बाद में यह सब होना चाहिए वो है किंतु तो ये ये ऐसा नहीं कह रहे ये तो जो ज्ञान के जो वस्मिष्ठ ज्ञान है तो बीच में वस्मिष्ठ ज्ञान की बात आई वस्मिष्ठ ज्ञान के बाद भी तब ये मानना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा बोलते उसके पहले तो मान ही रहे इसलिए हमने यहाँ कहा ना अभी मृदु कठाए मृदा कषाए के पहले तो सब कुछ है किन्तु मृदु कठाए के बाद में उपदेश हो रहा और वही उपदेश समस्त का पार ले जाएगा तब तक वो उपदेश समस्त पार नहीं ले जाएगा इसलिए अब परोक्ष ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया तो भी नहीं होगा श्रंदो भी बहवो यम्न लभ धन विद्यु हुआ है तो सुनते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है ना हाँ तो बहुत सुनने से भी नहीं हो रहा है श्रवणया भी बहुत योगन लभ्या सुनंदो भी बहवो यन्द विद्यु हु आश्चर्यता इत्यादि का तो इसीलिए वो बहुत सुनने से नहीं होता तो इसका अर्थ यही इसमें थोड़ा सा अंदर है ये अंदर को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं और बाकी वो अभी वो प्रश्न करेगा तो जब प्रश्न करेगा तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसको लेके बोल रहा है ऐसा तो शब्दों में परोक्ष ज्ञान अपरोन ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कारण क्या है वो पूर्व नहीं मानता है परोक्ष ज्ञान का अवरो ज्ञान का विभाग वो नहीं मानता है तो फिर क्यों कहेंगे इसका नहीं वो तो मानता निष्ठा को मानता है ये प्रतिपत्ति कर्तव्य जिसको कह रहे हैं प्रभागर वो निष्ठा है हम जिसको निष्ठा शब्द से कहते हैं वो है मन बार बार आवृत्ति करते रहो तो उसमें पक्का हो जाएगा इसी। वो निष्ठा कहते हैं जैसे स्वाध्याय आप आ, बार बार आवृत्ति करते जैसा व्याकरण सूत्र आदि का पढ़ाई करते हैं तो बार बार बोलते रहने से प्रतिदिन बोलने से कुछ दिन के बाद हो जाता है या कंठस्थ हो जाता है इसी प्रकार निष्ठा आ जाएगी ये उनका अभिप्राय उसको भी खंडन करना चाहते हैं वो यहाँ काम नहीं आएगा वो आएगा ठीक है आप उपासना करते समय बार बार आवृत्ति करने पर उसी से फल हो जाता है किन्दु उसी से आगे नहीं अं� होगा ये कहना चाहिए Hmm? श्रवण मन हाँ वो तो सर ये सब उसके पहले है ये सब साधन ही है वो श्रवण मन निधि में साधन है और उसको कर्तव्य रूप से वो मानना चाहते हैं वो बोला कर्तव्य नहीं है उसमें कोई कार्य नहीं है कहा अब उसका उसका हमारा क्या अर्थ है वो बाद में बताए उसका अंत में बताएं कि हम उसको क्या अर्थ लेते हैं उन्होंने तो वहाँ कर्तव्य रूप से मानने के लिए कहा ना प्रधान ऐसा नहीं हाँ ब्रह्म विचार कब भी है कब करना चाहिए वो भी नहीं है नहीं एक तो बात ब्रह्म विचार कब करना चाहिए हाँ त्रोण मन के बाद ये ब्रह्म विद्या होने के बाद करना है कि पहले करना है हाँ पहले तो करना है ब्रह्म विद्या को होने के बाद नहीं करना है ये बताए पहले तो करना है ये पहले ये नहीं बहुत कुछ करना है कौन सा कर्म ब्रह्म विचार कर्म नहीं है ब्रह्म विचार कर्म नहीं है वो तो बाल की साधना जत में भी तो सभी कर्म हैं ऐसा तो मोदव्य मंदव्य है सभी कर्म है ऐसा कर्म नहीं है यार तो ब्रह्म विचार के पहले या इसलिए मैंने बार बार इसको बो, रोज बोल रहा हूं इसी को क्योंकि इसी आपको कन्फ्यूजन होगा यही इसी में उलझ जाएंगे कि यह पहले की बात कर रहे कि बाद में बात कर रहे हैं अभी देखो ये मृदा कषाया में लंबा चौड़ा क्यों बोला कि मृदा कषाय का मतलब उसके पहले पहले तो सारा कुछ है अब उसकी आवृति करो कुछ भी करो लेकिन होने के बाद में नहीं है जैसा प्रकाश आने के बाद में अंधेरे को हटाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं प्रकाश को लाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा वो तो उसको आप कर्तव्य मानो निष्ठा मानो विधि मानो निषेध मानो कुछ भी मानो जो कुछ है वहाँ वो सब कुछ है उसमें कोई हम प्रतिषेध नहीं कर रहे किंतु ज्ञान होने के बाद फल में और कुछ नहीं ये कहना चाहते हैं इसमें दोनों में अंतर है तो वो वो उसको पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये शब्दों में पकड़ने से आपको समझ में नहीं आएगा शब्द से क्या अर्थ ले रहे है, इसको पकड़ना पड़ेगा अब उसमें आपको कितने रुचि है निष्ठा है जो अंदर जाएगा उसके अनुसार होगा अभी कर्तव्य शब्द बोला कर्तव्य शब्द बोलने से सत्य कर्तव्य है नहीं अभी ब्रह्म विद्या विचार भी एक कर्म है ऐसा कर्म मतलब वो कर्म नहीं है अंधेरे उस कर्म का अर्थ कुछ और है वहां तो कारण आदि संपन्न कर्म होता है और वहाँ इच्छा आदि भी रहते हैं इच्छा है सामर्थ्य है इत्यादि सब कुछ होता है अधिकारी है सब है और ये कर्म में ऐसा नहीं है एक कर्म कहने के लिए कर्म है लेकिन कर्म नहीं है वो मानसिक कर्म से बोला जाता है अब वो जहां तक वो कर्म है वहां तक वो ये आ, मैंने ब्रह्म विद्या कहने पर भी वो ब्रह्म विद्या पूर्ण नहीं है वो बिचारा ये परोक्ष रूप से है उस स्वाध्याय के अभ्यास के अंतर्गत है उससे तो ज्ञान नहीं हो रहा है यदि उससे ज्ञान हो गया तो क्या अर्थ हो साधना तरफ संबंध आदि की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा आ जाएगा किसी तरह ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते ऐसा हो जाएगा ऐसा तो नहीं हो रहा है साधना जल्द संबंध को पहले ही सिद्ध करके आया है इसीलिए वो अधिकारी वहां होने के बाद की बात कर रहे अभी ये भी ऐसा है अभी ये जो नारायण मर्शी आया है उन्होंने सारा कुछ अध्ययन करके आया है और उसके बाद वो बोलता है मैं मंत्रविदे वास्म अब वो सब कुछ है मंत्रविद हूं वही इतना ही कहा शोक तो पार हुआ नहीं इसका मतलब क्या है वो होने पर भी नहीं हुआ इसलिए वहां उपदेश माना जाता मृत्यु का कटाया आया तमत्पार हम पारे तो मृत्यु कटाए होने के बाद में तमत् पार का उपदेश देना चाहिए तब वो काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा इसीलिए ये भेद को निवृत्त करने के लिए ही हो रहा है अन्य रिश्ती से नहीं हो रहा है वो तो साक्षात जो ज्ञान जिसको हम अंतिम ज्ञान कहेंगे वही ज्ञान होगा इसलिए मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्र मोक्ष प्रतिबंध का निवृत्ति मात्र उसका प्रयोजन है वो प्रतिबंध है वहां अज्ञान अज्ञान को निवृत्ति मात्र करना प्रयोजन जिस ज्ञान का है वो है और वो ज्ञान केवल उसी को ही प्राप्त होगा ये सब बात में चर्चा करेंगे वो अनेक प्रकारों में वहां निष्ठा के बारे में बोलेंगे तो निष्ठा में जो ज्ञान से की निवृत्ति होगी उसी को ही हम ज्ञान मानते हैं ऐसे भाषाकार कहते हैं आप किसी कितने प्रकार के ज्ञान का हो हमें उससे कोई मतलब नहीं हम उसी को ज्ञान ब्रह्म विद्या मानेंगे जिस ज्ञान से ये अज्ञान की निवृत्ति होती है तब तक आपको ज्ञान हुआ ही नहीं इसलिए वो सगृत ये तो बोलेंगे एक बार या दो बार तीन बार कितनी बार आपको आवृत्ति करने वो आवृत्ति करने के बाद में जो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है उसी को हम मुख्य ज्ञान मानते हैं बाकी तो सब स्वाध्याय कोड़ी में आने वाले ज्ञान है इसीलिए ये दोनों में अंदाज अब वो, वो लेकर के बात कर रहे हैं तो इसलिए आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति परोक्ष से होता नहीं होता है करके कोई भी नहीं मान मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति अवरोक्ष से ही होता है वो सामान्य ज्ञान से नहीं होगा विशेष ज्ञान चाहिए विशेष ज्ञान का मतलब विशेष अधिकारी चाहिए ऐसे चाहिए अब मिथ्या ज्ञान निवृत्ति से सारे कर्म आदि निवृत्त होता है दुख आदि निवृत्त होता है इसके लिए आचार्य का प्रमाण देते हैं ये गौतम ऋषि का प्रमाण देते हैं तथा आचार्य प्रणीतम्, न्याय उपबृतम सूत्रम तो इसी प्रकार ही आचार्य के द्वारा गौतम ऋषि न्याय सूत्र में गौतम ऋषि है गौतम ऋषि के द्वारा प्रणीत न्याय उपबृत सूत्र है न्याय से उपबद्ध सूत्र है न्याय मन युक्ति वो युक्ति से क्रम से बता रहे के बाद एक ऐसा सीधा क्रम दिखा करके वो युक्ति से उस सूत्र को यहां बताया दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तरापाय तथा नया अपवर्ग ऐसा गौतम सूत्र में कहा कि आपको दुख हो रहा है दुख क्यों हो रहा है क्योंकि शरीर होने से दुख हो रहा है दुख है दुख तो शरीर नहीं होने से दुख होता है क्या है शरीर नहीं होने से दुख होता है नहीं होता नहीं होता, है। तो वाँता वाँता वाँता होता? हाँ शरीर होना मतलब यही है ये हमारे दृष्टि शरीर होना मतलब उसके अहम से संबंध करे तो दुख होगा तो दुख है वो अब वो दुख का कारण क्या है शरीर का जन्म और जन्म का कारण क्या है प्रवृत्ति आप जो है धर्माधर्म रूप प्रवृत्ति किया कार्य किया तो धर्माधर्म हो गया पुण्य पाप हो गया अब पुण्य पाप के लिए प्रवृत्ति धर्माधर्म क्यों किया क्योंकि आपके पास रागत देश कोई राग से कार्य किया तो कोई देश से कार्य किया दाराग से कार्य किया तो पुण्य हो गया और देश से कार्य किया तो पाप हो गया अब उसके फल रूप से आ ये सब क्रम से केतु है दुख हो रहा है उन्होंने भी कहा सोचा का और दुख का कारण होगा जन्म जन्म का कारण होगा प्रवृत्ति प्रवृत्ति का कारण दोष है हा दोष क्या है ये अविद्यादि दोष है और उसके उसका कारण है, उस दोष राग द्वेष आदि का कारण है मिथ्या ज्ञान ये अंतिम कारण तो मिथ्या ज्ञान है वहां अविद्या है भ्रम है तो भ्रम रहने से अध्यास अध्यात्म रहने से मिथ्या ज्ञान रहने से ये सारे वास में नीचे अपने आप आ जाता है मिथ्या ज्ञान से दोष होगा दोष से प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति से जन्म होगा जन्म से दुख होगा और नई रहने पर भी, भी प्रवृत्ति होता है किंतु वो प्रवृत्ति से जन्म नहीं होगा जन्म से दुख भी नहीं होगा मिथ्या ज्ञान नहीं रहने पर होने वाले प्रवृत्ति जो है वो विद्वान की प्रवृत्ति है वो अपने कर्तव्य रूप से जो भी मान करके करता है वो प्रवृत्ति रहता है किंतु मिथ्या ज्ञान नहीं रहने से फिर उससे दोष नहीं रहेगा दोष के बिना वो प्रवृत्ति होता है दोष के बिना प्रवृत्ति कर्तव्य मात्र मान करके प्रवृत्ति जिसको गीता भगवान ने कहा भगवान ने इसके बीच में से इसको निकाला नहीं तो वो सब प्रवृति नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा इसलिए अब इन एक दो तीन चार पांच ये पांच का क्रम है इसलिए यह न्यायबद्ध है वो बिल्कुल आपको इसको सही ढंग से बनाए मतलब न्यायवद्धमन फॉर्मूला है ऐसा फॉर्मूला है कि मिठा ज्ञान रहे दोष दोष रहे तो प्रवृत्ति प्रवृति रहे तो जन्म जन्म, जन्म रहे तो दुख इसमें एक भी रहेगा तो सब कुछ है ऐसा मानना पड़ेगा तो दुख रहेगा तो बाकी सब आपके पास है हाँ जन्म है तत्व तो वही है प्रवृति है तभी मानना पड़ेगा दोष है तो आगे का भी हो नीचे तो का भी रहे ये ऐसा इसीलिए उत्तर उत्तर अपाए उत्तर उत्तर के अपाय होने पर उत्तर उत्तर का निवारण होने पर तद अनंदन आ उसके बाद वाल का निवारण हो जाने से अपवर्ग मोक्ष होता है एक अपवर्ग मन वर्ग मन दुख है दुख से मुक्ति बंधन से मुक्ति मोक्ष तो ये उत्तर उत्तर अभा से होगा उत्तर उत्तर यानी शिक्षा ज्ञान का निवारण से दोष का निवारण नोश का निवारण से प्रवृत्ति का निवारण प्रवृत्ति का निवारण से जन्म का निवारण जन्म का निवारण से दुख का निवारण ऐसा हो जाता उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है सीधा जाके आप दुख का निवृत्ति करें ऐसा नहीं होता है तो लोग सीधा दुख की निवृत्ति करने के लिए सुइसाइड करते हैं आत्महत्या करते सीधा दुख निवृत्त हो जाएगा सोचकर ऐसा होता नहीं है क्योंकि मिथ्या ज्ञान रहेगा तो कहीं से बाकी सब तो साथ में रहेगा अभी दुख की निवृत्ति भले ही हुआ है ऐसा दिखता है किंतु जन्म और प्रवृत्ति इत्यादि का निवारण नहीं हुआ फिर आ जाए तो दूसरे क्षण में आ जाए, जैसा बेगोशी के दवाई खाने से निवृत्ति हो जाती है अब जैसा दवाई का असर हो जाता है फिर दुख वैसे की वैसे वापस आ जाता है तो मिथ्या ज्ञान अपाय ब्रह्मत्म एक विज्ञान भवन ये हमारा कहने का तात्पर्य है कि मिथ्या ज्ञान अपाय किस होगा अब सूत्रकार वहां गौतम ऋषि ने तो अपने तरह से तो वो कहा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने से अववर्ग हो जाएगा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होता है ऐसा वो मानते भी है हमारे यहाँ मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान से होता है ब्रह्मात्म एक विज्ञान से होने से फिर बाकी आपको नहीं रहेगा बिल्कुल सही ढंग से सब बैठ जाता है ऐसा यहाँ तक एक सिद्धांत पक्ष हुआ अब इसके ऊपर बाद में वीर पूर्व पक्ष अपने और अभिप्राय बोलता है टीका त्र किचित परिणामी नित्य ऐसा कहा उस पर टीका प्रकृतम नित्यम सप्तम अर्थ जो नित्य के संबंध में विचार आरंभ किया तो त अर्थ हो गया नित्य नित्य में परिणामी नित्य भी है ओडस्थ नित्य भी परिणामित्व नित्यत्वर तो विरोधम प्रत्यभिज्ञया कि परिणामित्व तो और नित्यत्व में कोई विरोध है तो कहते हैं परिणामित्व तो और नित्यत्व में कोई विरोध नहीं है क्यों? क्योंकि प्रत्यभिज्ञा होती है प्रत्यभिज्ञा मैंने पहले का पहचान होता है कि जो वस्तु पहले है उसी में ही परिणाम हुआ ऐसा ज्ञान हो जाता है हो जाने से प्रत्यविज्ञा होगी हाँ वो परिणाम तो हुआ लेकिन वस्तु वही है आप मान लेता है जैसा रोटी तो बन गई है किंतु आटे से ही बना है ऐसा आप पहचान लेते तो आटा ही रोटी है ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं होता इसी को प्रत्येभिज्ञा कहा इसलिए परिणामित्व तो और नित्यत्व में कोई अंधर नहीं इसलिए कहा विक्रिय माण भी तदैव इधम ही तदेव इदम ये प्रत्यभिज्ञा तद्धा तद्धा तत्य तदेव वो था जो था वही यह है वो प्रकृति ही अभी परिणत होकर के महत्वादि रूप में है ऐसे प्रत्यविज्ञ होती है ठीक है तर मीमादि दृष्टान्त आह मीम का विचार दृष्टान देते हैं मीमा का सिद्धांत है कि पृथ्वी आदि जो है जगत निच्य है तो प्रदिव्यादि जगत नित्य होता हुआ भी वो परिणामी है परिणाम को प्राप्त करता है रहता है तो परिणाम नित्य मानते तथा अन्य विक्रियमाण प्रत्य दो नित्यम से आदि शेष हाँ। इसी प्रकार समझ लेना चाहिए आदि से कहा तो जैसे यथा पृथिव्यादि आदि से यह समझना इसी प्रकार का अन्य भी जितने भी है विक्रीय होता हुआ यदि प्रत्यपिज्ञा हो जाती है तो वो नित्य होने में कोई विरोध नहीं है ऐसे गुणों के बारे में भी कहा सांख्य सांघीयृत्ता सांख्यों के वहां है यथाच सांख्या तन्मदे सत्तरजतमा गुणा विक्रीय प्रत्यपिज्ञया नित्या तथा अन्यमी निचर्थ जैसे सांख्यों के यहाँ सत्तरजतम स्न गुण है तीन गुण का परिणाम होता है होता हुआ भी विक्रिया होती हुई भी परिणाम होते हुए भी वो तीन गुण नित्य रहते हैं नित्या नित्य है गुण तथा अन्य रि परिणामीर्थ इसी प्रकार अन्य परिणामी नित्य भी इसी प्रकार होता है कि एक वस्तु एक रूप में जान पड़ता है और उससे अंतर्गत परिणाम भी होता है दोनों ही साथ साथ में ज्ञान होता है तादृक नित्या अदेहत्व मोक्षे नि विशेष इस प्रकार के नित्यत्व होने से देव से संबंध नहीं रहने के कारण मोक्ष में विशेष बताते पारमार्थिक कूड़ मोक्ष में तो इस प्रकार की नित्यता नहीं है क्योंकि यहाँ विक्रिया होने के लिए कोई वस्तु नहीं विक्रिया होने के लिए जहाँ है कोई चांस तो वहाँ तो विक्रिया होती है विक्रिया के द्वारा भी परिणाम नित्य होता है किन्तु यहाँ विक्रिया की कोई संभावना नहीं रहने से यह कूडस्थ नित्य होगा इसलिए कहा अदेह टीका में कहा देह नहीं होने के कारण देह होता तो मोक्ष में भी विक्रिया हो जाती तो देह में विक्रिया है उस विक्रिया से वहां भी विक्रिया की कल्पना हो जाती किंतु ऐसा नहीं है मोक्ष में देह नहीं है अशरीरम शरीरेश अनुस्थे तो ये तो तो तो पहले कहा जो अशरीर भाव है इसलिए मोक्ष में विक्रिया होने के लिए कोई वहां सामग्री नहीं है तो विक्रिया नहीं होती तद खलु अतात्विक का एक भेदाभ्याज्वा भेदा तत्कलु अतात्विक ये जो है जो अतात्विक भाव है अतात्विक भाव में परिणाम हो जाएगा तात्विक भाव में नहीं होगा इसलिए का है ना परिणामस्य का एक देशाभ्याम भेदा भेदाभ्याम से दुर्वजस्व परिणाम जब कहते हैं तो संपूर्ण परिणाम एक देश परिणाम इत्यादि मोक्ष में नहीं कर सकता परिणाम में क्या है जहां भी कोई परिणाम होता है परिवर्तन होता है परिवर्तन में उसका कोई अंश को लेके परिवर्तन को जानना पड़ेगा आंशिक परिवर्तन ही माना जाता है और तो पूर्वांश उत्तरांश पूर्व भाग उत्तर भाग आदि में परिवर्तन मानेगा कभी कभी पूर्णतया परिवर्तन होता है तो ये दो भेद से परिवर्तन होगा तो का एक देशाभ्याम भेद अभेद अभेदाभ्याम से दुर्वचत्व का संपूर्ण रूप से एक देश में ना आंशिक रूप से भेद और अभेद ये कुछ अंश मान करके कुछ अंश नहीं मानते हुए ऐसे परिणाम को यहां नहीं कहा जा सकता मोक्षाख्यम अध स्वाभाविकम इति विशेषमा क्यों ऐसा है क्योंकि मोक्ष नाम का ये जो अशरीर भाव है ये स्वाभाविक है और वो काल्पनिक नहीं अकल्पक, अकल्पित है कल्पित नहीं है संबंधित माने बाद में बनाया गया ऐसा नहीं है वो अकल्पित है स्वाभाविक इसलिए विशेष होता है विशेष क्या है पार्थिकम कूडस्थ एका तत्र हेदुमाहा महा कूटस्थ इध कूडवत्ष्ठ कूटस्था रूप में रहता है इसलिए वो परमाथ है तदर्थ सर्वगधत्व परिस्पंद परिणाम अब वो कूडस्थ क्यों है क्योंकि वो आकाश के समान है आकाश सर्वगत होता है और परिसंद परिणाम रहित होता है परिणाम का मतलब परिस्पंदन है कोई किसी प्रकार कोई स्पंदन होता है स्पंदन मानी कोई क्रिया होती है बहुत सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म क्रिया को स्पंदन करते हैं जो क्रिया दिखाई नहीं पड़े ऐसी क्रिया हो रही है तो उसको परिस्पंदन ऐसा करते स्पंदन जो जो वो परिणाम का कारण होता है वो छोटा स्पंदन सबसे जो बाहरी स्पंदन होगा वो ही बदल बदल करके बढ़ बढ़ करके बाद में बहुत बड़ा स्पंदन के रूप में हो जाता है धीरे धीरे शुरू करेगा फिर बाद में भयंकर बन जाता है इसलिए वो परिसन परिणाम ये परिणाम का कारण परिस्पंदन होगा और जहां परिणाम होता है परिस्पंदन आपको मानना पड़ेगा अभी कोई भी वस्तु आ, नवीन वस्तु पुरातन हो जाती तो नवीन वस्तु से पुरातन होने में नवीन वस्तु में परिस्पंदन क्रिया रहती है पुरातन की ओर जाता कोई भी वस्तु बनने के बाद किस तरफ जाता है वो पुराना बनने के लिए ही जा रहा अब कोई जैसा बच्चा जन्म लिया तो वो कहां जा रहा है वो मरने को ओर जा रहा है बुड्ढा बनने की ओर जा रहा है और कहाँ जा रहा है तो वो बुड्ढा बनने के लिए उसको धीरे धीरे धीरे बदलना पड़ेगा हम लोग बोल रहे हैं वो बढ़ रहा है बढ़ नहीं रहा वो घट रहा है धीरे धीरे बुड्ढा होते जाएगा वो समय कम होते जाएगा उसका ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरा बुड्ढा हो जाएगा जब वो पूरा खलास हो जाएगा तब तो खत्म हो जाएगा ऐसा हो जाए कोई बीज होगा उसका परिस्बंदन वृक्ष बनने के लिए होता है वृक्ष बनकर के वो खत्म हो जाता है फिर दूसरा बीज उसमें पैदा हो जाता है तो कोई भी परिस्पंदन क्रिया पर आधारित है नहीं कोई भी कोई भी परिणाम क्रिया पर आधारित है वो क्रिया को परिसपंदन करते वो परिसन से वो सब कुछ हो जाता है किंतु व्योम में आकाश में इस प्रकार का कोई परिस्पंदन नहीं है वो सर्वव्यापी है फलार्थ अभी विक्रिया तरह न कल्प्या तृप्ते सदा सदा धनत्वाद अब हो सकता है ठीक है अन्य प्रकार की विक्रिया भले ना हो किंतु फलार्थक विक्रिया हो सकती है फल बनने के लिए तो कुछ विक्रिया चाहिए ना तो वो भी न कल्प्या वो भी नहीं करना चाहिए कल्पना नहीं करनी चाहिए वो परमार्थ वस्तु कूटस्व नित्य में फलार्थक कल्पना भी नहीं है क्योंकि तृप्त है सदातनत्व वो नित्य तृप्त है सर्वविक्रिया रहित है और नित्य तृप्त है नित्य तृप्त होने से वो किसके लिए काम करेगा तृप्त होता हुआ काम करता है अब नित्य अवतृप्त होने पर काम नहीं करेगा कोई भी प्रवृत्ति नहीं करता है इसलिए सदातनत्व तो नित्य है हमेशा ही वो नित्य है परिणाम अभाव है परिणाम नहीं होता है और इसके लिए हेतु कहते हैं कि निरवय निरवय वस्तु में परिणाम नहीं देखा गया है प्रकाशार्था विक्रिया नत्र इत्या और प्रकाश संबंधी भी कोई विक्रिया मान ले वो बहुत सूक्ष्म विक्रिया है वो प्रकाशित होने के लिए विक्रिया हो रही है अपने को प्रकट करने के लिए विक्रिया हो रही है इत्यादि कुछ भी मान ले तो बोला कि वो स्वयं प्रकाश है प्रकाश संबंधी विक्रिया भी वहां नहीं है स्वयं ज्योति स्वभाव उक्त विशेषणवशाप मुक्तौ क्रिया अनुप्रवेशा न सा कर्म कार्याम इतने सारे विशेषण क्यों लगाया क्योंकि इन सब विशेषणों के बल से मुक्तौ मुक्ति अवस्था में क्रिया का प्रवेश नहीं है और इसीलिए वो जो मुक्ति है वो कर्म का कार्य नहीं है इतना कहने के लिए ये सारे विशेषण लगाया अब वो युक्ति से उसको बिठा के देखिए तो समझ जाए इदानी धर्माधर्मयो सकार्योर ब्रह्म संबंध निषेधादपी तत्प्राप्तिर् मुक्तिर् कार्य कर्म कार्य इत्या हाँ। अब धर्माधर्म की बात देखते हैं धर्माधर्म धर्मयो हो सकार्योग ये धर्म और अधर्म इसका कार्य क्या है सुख और दुख धर्म का सुख दुख का इन सबके का ब्रह्म संबंध निषेधा ब्रह्म का कोई संबंध नहीं है ये ज्ञान रूप ब्रह्म का कोई संबंध नहीं है उससे होता नहीं उसका कार्य नहीं होता ये संबंध नहीं है ऐसा होने पर तत्प्राप्ति मुक्ति न कर्म कार्य इसीलिए उस प्रकार की जो ब्रह्म प्राप्ति है वो कर्म का कार्य नहीं है तत्प्राप्ति तत्शब्द से ब्रह्म को लेना ब्रह्म की प्राप्ति जो मुक्ति है वो कर्म का कार्य नहीं हो सकता धर्माधर्म का कार्य नहीं हो सकता पहले इसको विस्तार से कहा यत्र हो सहकारेण कालम से न उपावर्त जहां धर्माधर्म का कालश्रय में भी कोई संबंध उसके साथ नहीं है काल अल अनवच्छिन्नवा मुक्तिर अकर्म साध्याय क्या काल के साथ परिच्छेद नहीं है इसका काल की गणना वहां समाप्त हो जाती है काल की गणना तो मन समाप्त होने से मन लीन होने से काल की गणना समाप्त हो जाती है और क्रिया समाप्त होने पर काल की गणना समाप्त हो जाती है काल की गणना तो मन के आधार पर क्रिया के आधार पर होता है तो वो काल नहीं है वहां क्योंकि वहां क्रिया नहीं है तो काल अनव्छिन्नवा काल का अवच्छेद नहीं है काल अवच्छेद नहीं है इसीलिए वहां कर्म साध्यता भी नहीं है कोई भी कर्म करना होगा तो उसमें कोई काल को लाना पड़ेगा काल संबंध से ही होता है ब्रह्मणो धर्मादि अनवच्छेदत्वे अनव्छेद मानवाहा ब्रह्म धर्माधर्म धर्मा से अवच्छिन्न नहीं होता है परिचिन्न नहीं होता है धर्माधर्म संबंधी नहीं है धर्माधर्म के घेरे में नहीं आता इसके लिए और प्रमाण देते हैं श्रुति प्रमाण साक्षात प्रमाण है तो अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद, अन्यत्र अस्म श्रुता कृदार इत्यादि का अब ये वाक्य का अर्थ करते हैं धर्माद तत्फलाखाद अन्यत्र धर्माद का अर्थ धर्म और उसका फल जो है तो सुखा इससे भी वो अलग है अधर्मा तत्फलात दुखा अधर्म से भी अलग है उसका फल दुख से भी अलग है जो कार्य होता है उसको कृत कहते हैं। जो बन गया हो उसको कृत कहते हैं सृष्टि में आया हुआ कृत है अकृतात्मन कारणा वो और कार्य और कारण से भी अलग है भूदादि काल त्रयाच पृथक भूतम तेना अवच्छेदी अब तद्वदा ऐसा आगे तो नजिकेता यमराज को संबोधन करके कह रहे हैं कि आप और कुछ मत, मत दीजिए कि हमें तो इसी का उपदेश देना ऐसा जो आप जानते हैं क्या अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्रदाप प्रदा, प्रदा, जो वस्तु को आप जानते हैं उसी का उपदेश देना बाकी का उपदेश का कोई फायदा नहीं वो मैं नहीं चाह रहा इसलिए भूदादि कालत्र पृथक भूत भूत वर्तमान भविष्य आदि जो काल है तीन काल तीन काल से भी जो पृथक है अलग है और भूदम तेन अनवच्छेद्यम और ये कालत्रय से परिचिन्न जो नहीं होता है ऐसा यद पश्च्य जो आप देखते हैं तदवता उसको आप कही उसके बारे में आप समझाइए मृत्यु प्रति नदी के दस वचन ये मृत्यु के प्रति मृत्युदेव के प्रति नजिकेदस का वचन है नजिकेदस मृत्युदेव के पास गए थे और सीधा उनसे बात करने लगे ये ऐसे बात किया संवाद किया तो उसका फल है आदिश् नएदम सेदुम इत्याद्यादम सेदुम कृता कृते तपत तरत ये जो सेदु है प्रिय प्रिय तरत नएदम सेदुम प्रिया प्रिय तरत प्रिया प्रिय मान पुण्य पाप इस आत्मा को आत्मरूप जो सेदु है इसको पार नहीं करता है माने इसके पास नहीं जाता तो हो गया तो आगे कहते हैं पृथक है जिज्ञासा विषयत्वाच्च धर्मादिस्पृष्टत्व ब्रह्मणो युक्त तो धर्म जिज्ञासा विषयत्वाच् ये हमने पहले कहा कि ये धर्म जिज्ञासा का विषय ये नहीं है धर्म जिज्ञासा का विषय अलग है ब्रह्म जिज्ञासा का विषय अलग है तो धर्म जिज्ञासा से ये पृथक जिज्ञासा का विषय होने से इसके बारे में शुरू में विस्तार से विस्तार किया था इसलिए भी है। और क्या कहना मैं कितने बार कह दिया कि धर्मादि का विषय जो है धर्म जिज्ञासा में है यहां धर्मादि का विषय नहीं है इसलिए ब्रह्म को अलग से ही जिज्ञासा करने की आवश्यकता है ऐसा कहा वहां पूर्व पक्षी ने कहा था कि हमारे धर्म जिज्ञासा के साथ भी ब्रह्म जिज्ञासा का जाएगा क्योंकि धर्म और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं दोनों शास्त्र से ही जाना जाता है तो फिर अलग से आप ब्रह्म जिज्ञासा जो आरंभ कर रहे हैं ऐसा पूछा था उसके उत्तर में कहा कि आपके धर्म आपके लिए ठीक है ये ब्रह्म कुछ और है दोनों अलग अलग है इसीलिए भी ब्रह्म अलग करना चाहिए ये युक्ति संगत है ये कहा शब्द से कहा अतः तद ब्रह्म जिज्ञासा प्रस्तुता इसीलिए वो ही ब्रह्म है या अन्यत्र धर्मा अन्यत्र अधर्मा इत्यादि से जाना गया जो ब्रह्म है वही ब्रह्म है उसकी जिज्ञासा यहाँ आरंभ की गई अब शास्त्र सीधा कह रहा है कि धर्म और अधर्म से बाहर है तब तो फिर आप इसकी जिज्ञासा के लिए क्या करना है ऐसा कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं जिज्ञासा तो धर्माधर्म से बाहर के लिए ही होगा और धर्माधर्म संबंधित जिज्ञासा पहले हो चुकी है इसलिए ऐसा करना चाहिएगा आगे शंका है पूर्णमत पूर्णमिद पूर्णापूर्णमुद्यूर्ण पूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओ शाशा